हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये भरतदास हरे कृष्ण ब्रह्मचारी है हरे कृष्ण एक शिक्षित जवान इंदौर से तो एनबीए प्राप्त करके तो आत्मा समापन किया टाइम ब्रह्मचारी है इसको उनका हिंदी पुस्तक का विभाग में है तो इनकी बहुत प्रश्न है तो अच्छा है तो बुद्धिमान व्यक्ति तो इस परमाथिक ज्ञान के बारे में शिक्षित होना चाहिए तो अभी इनके बहुत प्रश्न है और आयसे प्रश्न भी पब्लिक बहुत पूछते तो ऐसे क्यों होते वाई से क्यों होते तो मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं शास्त्र के अनुसार प्रयास करूंगा शास्त्रों के अनुसार जवाब देंगे तो आपका क्या क्या प्रश्न हो। आ, पहला प्रश्न ये है कि शास्त्रों में बताया गया है कि दो शब्द हैं देवता और भगवान तो अभी हम इन दोनों के बीच में लोग ये समझ नहीं पाते कि इन दोनों में कुछ भिन्नता भी है या नहीं है या दोनों समान ही है या एक ही व्यक्ति के लिए इनका उपयोग किया जाता है हु, हु, हु. तो भगवान का मतलब शास्त्र में यह लख ऐश्वर्य समाग्रश्रेय ज्ञान वायरा भगवान का मतलब जो जिनके पास चे भागा या विशेष दिव्य गुण है एके इनके पास पूरा एक धन संपत्ति सब कुछ जो है जागत में और आध्यात्मिक जागत में भी सब कुछ जो है सब कुछ भगवान की है इसलिए भगवान की पूर्ण ऐश्वर्य है ऐश्वर्य समग्र समग्र पूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से भगवान की है यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य तो ये छ दिव्य गुण पूर्ण रूप में जिनके पास है जो भगवान है ये भगवान शब्द की भाषा है और देव वो ये शब्द भगवान के लिए हो सक प्रयोग कर सकते हैं भगवान कौन है कृष्णा इनके पास ये सभी गुण हैं तो कृष्णा देव बोल सकते हैं गोविंद देव गोपाल देव लेकिन सामान्य प्रयोग में देवता का मतलब इंद्र चंद्र वायु ब्रह्मा शिव देव और देवी भी है माता जी अम्बा पार्वती और ऐसे सची इंद्रदेव की पत्नी तो ये सब देव देव्यांग है वे भी पूज्य हैं हम जो पृथ्वीवी निवासी है हम, हमारे लिए ये सब पूज्य है लेकिन भगवान श्री कृष्ण देवताओं से पूजा होते यंग, ब्रह्म, यंग ब्रह्मा, की इस भगवान भाई में ये लख सभी देवताओं कृष्ण को स्तुति अर्पण करते हैं तो ये भगवान का मतलब कृष्ण भगवान तो मतलब एक कल्याण गुण संपन्न व्यक्ति है तो कभी कभी भगवान के बड़े बड़े भक्त भी भगवान बहुत क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि है लेकिन भगवान यही शब्द का साधारण परिभाष है परमेश्वर जिनके सब के ऊपर है और देवतांग हम के ऊपर है लेकिन भगवान से नीचे पूज्य है लेकिन परम पूज्य है श्री कृष्ण देवताओं के द्वारा भी आराधित होते so, तो भगवान देव है इसलिए देव भगवान शब्द और देव शब्द इसमें भिन्नता नहीं लेकिन सामान्य प्रयोग में देवता का मतलब इंद्र चंद्र वायु इत्यादि वे सब भगवान के दास है भगवान है श्री कृष्ण परन्तु तो हम लोग ये देखते देखते आ रहे हैं कि हजारों हजारों सालों से देवताओं की पूजा की जाती रही है कि अनेकों मंदिर हैं जैसे भारतवर्ष में ही शिव जी के अनेकों मंदिर हैं देवी माता के अनेकों मंदिर हैं और वे वे बहुत प्रसिद्ध है इसी प्रकार हम पाते हैं कि कृष्ण के भी कुछ मंदिर है परंतु अगर आप बोल रहे हैं कि शास्त्र में जो वर्णन है उसके अनुसार केवल कृष्ण ही पूज्य है तो फिर ये अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों की जा रही है <laughs> और इतने समय से क्यों की जा रही है अच्छा प्रश्न है क्योंकि वो पूजा कृष्ण के लिए जो है वो देवी देवियों के लिए जो है तो एक ही जैसे ही देखते हैं तो दूसरे दूसरे, दूसरे भिन्न भिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न फूल अर्पण करने खुद हो, चमतर होते पूज्य विधि में भिन्न भिन्न देवताओं के लिए लेकिन तो लगभग एक ही ऐसे होते हैं तो क्यों हिंदू संस्कृति में अनादि काल से प्राचीन काल से यही प्रथा चलते हैं तो यही जवाब है कि वो यही शास्त्र के अनुसार है कि देव देवी पूजा करने हैं तो आ, किन के लिए देव देवीयों की पूजा करने भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत वक्त अंत भगवत उपमेध संपन्न व्यक्ति अर्थात नूरक व्यक्ति देव देवीयों की पूजा करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं सबसे बड़े बुद्धिमान क्योंकि देवी देवियों की पूजा करने से कुछ फल मिलते है? लेकिन देवी देवियों से वो फल जो मिलते वो सब अस्थायी है लेकिन कृष्ण से वो फल जो मिलते वो है वो, वो कृष्ण प्रेम भक्ति है देवीयों की पूजा करने से हम कुछ धन संपत्ति शुभ लाभ वो सब मिल जाते हैं। लेकिन वो सब भौतिक है उसका अंत होगा देवी देवियों के अंत भी होगा देवी सनातन नहीं सनातन धर्म का मतलब सनातन भगवान की पूजा करना तो कृष्ण की पूजा करने से हम कृष्ण के पास जाते हैं गीता में श्री कृष्ण कहते हैं या थी देव देवान पितृन या पृथ्वी व्रता भूतान यान थी भूत या मध्य अर्थात देव उपासक देवलोक जाते हैं और पित उपासक पितृ के पास जाते जो भूत प्रेत राक्षास की पूजा करते ऐसे व्यक्ति हैं अभी तक तो भूत के पास जाते भूत बन जाते लेकिन श्री से कहते जो मेरी सेवा कहते मेरी उपासना कहते मेरे पास आते तो जो देवी देवियों के पास जाते तो वापस आते क्योंकि वो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर में है लेकिन श्री कृष्ण का लोकोक धाम वो इस भौतिक गुण का प्रभाव होते उसके हैं। तो ये विधि है ये दे देवियों के लिए क्या है वो शास्त्र में दूसरा दूसरा स्तर है वो तामसिक लोग के लिए राजसिक लोग के लिए सात्विक लोग के लिए और शुद्ध सत्व त्रिगुण अतीत शुद्ध कृष्ण भक्तों के लिए अन्य अन्य पूजा विधि है तो पूजा विधि लगभग गई ही है सब देव देवियों के लिए और कृष्ण के लिए भी लेकिन उसमें धारणा अलग होते है. और देव अंग देव देवी के उपासक देवी की पूजा करते हैं कुछ भौतिक स्वाद प्राप्त करने के लिए लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्तों कृष्ण की पूजा करते हैं आत्मस्वार्थ प्राप्त करने के लिए वो आत्मस्वार क्या है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण की पूजा करने ऐसे व्यक्ति हैं जो कृष्ण की पूजा भी करते हैं भौतिक स्वाद प्राप्त करने के लिए तो फिर भी कृष्ण की पूजा करने से वो ज्यादा लाभ मिलते है देवी देवियों की पूजा करने से क्योंकि स्वाद के लिए भी श्री कृष्ण की पूजा करना है तो क्या होते है? क्योंकि यी नाम की है, जो देते। तो श्री कृष्ण की पूजा करने से भौतिक स्वाद प्राप्त करने के लिए भी ऐसा होते है कि हृदय में धीरे धीरे श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करने के लिए आप सं होते हैं तो ये पूज विधि है शास्त्र में जैसे कि लोग जो भौतिक सुख अभिलाषी हैं, तो वैदिक नियम के अंदर में आएंगे और ऐसे इनके जीवन में कुछ विधि निषेध पालन करने हैं तो मानव जीवन में अगर कुछ धर्म पालन नहीं होते तो मानव तो मनुष्य तो मानुष नहीं है तो एकदम पांशवे का तो होते भाषु जैसे होते ऐसा तो नियम है कि तुम चाहते हो भौतिक के चाय है तो क्या क्या चाहते हो धन सुख संपत्ति ये सब तो ठीक है धर्म पालन करने से देवी देवियों की पूजा करने से ये सब प्राप्त होते हैं नहीं तो वो अच्छा है जब तक बुद्धि यही बुद्धि एक छेतना नहीं होते हैं कि जीवन का उद्देश्य है ज्ञान और कल्याण प्राप्त करना तो तब तक ये, ये बुद्धि मेरा स्वार्थ है धन संपत्ति स्वास्थ्य ये सब प्राप्त करना तो तब तक देवी देवियों की पूजा करना आता है जैसे कि लोग तो ओ, अधर्म करने से पाप करने से ये सब प्राप्त करने प्राप का प्रयास नहीं करेंगे तो ये सब अच्छा है कि लोग तो वैदिक धर्म के अंदर में आ सकते है और ये सब पालन कर सकते हैं लेकिन यही सब देवी देवियों की पूजा करने में अगर एक व्यक्ति एक वास्तविक संत वैष्णव साधु के श्रीमुख से सुनते हैं कि वास्तव में वो सब कुछ जो मिलते हैं देवियों की पूजा करने से वो सब अस्थायी है तो श्री कृष्ण की पूजा करो इससे वास्तविक प्रेम धर्म जो आत्मा धर्म है जो आत्मा का परम कल्याण है वो ही प्राप्त होते है श्री कृष्ण की पूजा करने से तो फिर ये व्यक्ति का जीवन में पूरा परिवर्तन हो सकते है। और पहले जैसे देव देवियों की पूजा तो जैसे किए थे तो उसको नहीं करके श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो देवी उनकी पूजा करना कृष्ण की पूजा करना तो लगभग ऐसे लगभग एक ही जैसे देखते हैं लेकिन पाल जो मिलते बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि कृष्णा की शक्ति और देवी उनकी शक्ति कृष्ण के आदि का और देवी देवियों के आदि का आला है क्योंकि कृष्णा महान है वे साव हो पड़ी है और देवी देवी कृष्ण के अधीन है और जो भी देते हैं देखते है फैसला ये सब भौतिक फल देते हैं देवी देवियों लेकिन कृष्ण से अनुमति प्राप्त करके दे सकते तो यही समझना चाहिए और ऐसा है कि कुछ देवी उनकी पूजा में कुछ है जो, वो, वो नीचा चाहिए। कि आज कुछ दिन के पहले एक दुर्गा पूजा थी और सामने है काली पूजा और उसमें बलिदान होते है वो है। वो धाम से कहेंगे वो कृष्ण भक्ति से बहुत दूर है तो कृष्ण भक्ति में कृष्ण की पूजा में काली, फल फल जल ऐसे सात्विक द्रव्य अर्पित होते हैं और देव देवी देवी पूजा में सब नहीं है लेकिन कुछ देव देवी देवी पूजा में तो ऐसे मांस अर्पण होते है और खाली पशु खटना होते है तो वो अच्छा नहीं है अच्छा आप बोल रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो सर्वोपरि है hmm. परंतु कुछ अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण hmm. तो है एक किसी शास्त्र में कहा गया कि श्री कृष्ण परम भगवान है hmm. परंतु अन्य किसी शास्त्र में कहा गया है कि शिवजी परम भगवान है hmm. एक अन्य शास्त्र देवी भागवत उसमें कहा गया है की माँ देवी जो है वो सबसे परम है तो ये जो देवी भगवत नहीं है की नाचा जी परम है लेकिन देवी भगवत प्रमाणिक शास्त्र की नहीं वो उसमें भी संशय है लेकिन ऐसा लायक है शिव थोड़ा लायक है की शिव जी श्रेष्ठ है तो ऐसा ही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहते हैं देव देवी देवियों की पूजा करना तो ऐसे व्यक्ति को मैं श्रद्धा देता हूँ जैसे कि वो वो मैं ऐसा ऐसी बुद्धि देता हूँ जैसे कि वो व्यक्ति की श्रद्धा मजबूत होगी वो देवता में क्योंकि वो अभी उसी स्तौर में हो आचल श्रद्धा थमेव विध धाम कहते हैं तो ऐसा है एक शास्त्र में शिव पुराण में लिखा है कि शिव फरम है जैसे कि वो शिव उपासक इन, इनकी श्रद्धा मजबूत होगी क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं होते तो कैसे पूजा करेंगे पूजा करने में प्रयास करना है और कुछ महंगा वस्तु भी अर्पण करना है तो अगर श्रद्धा नहीं होते हैं तो कैसे लोग पूजा करेंगे लेकिन और सभी शास्त्र मिलके और सभी शास्त्र का विचार करके तो सिद्धांत निष्काश करना है कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है श्रीमद् भागव सभी ऐसे है और शास्त्र में है धामसी लोक के लिए राजसिक सात्विक के लिए है तो इसलिए छास्त्र पुराण शास्त्र से एक लोग के लिए जिसमें शिव पुराण है कि जिसमें लक है कि शिव श्रेष्ठ है और राजसिक पुराण है और सात्विक पुराण है और शुद्ध सात्विक सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद भागवत महापुराण ऐसे हमारे आचार्य निष्कर्ष के और श्रीमद् भागवत भी है ये कि श्रीमद् भागवत महामुनि कृत की महामुनि व्यासदेव दे सभी शास्त्रों संकलन और संपादन और प्रकाशन करने के पश्चात तो ये श्रीमद् भागवत जो सभी शास्त्रों का राजा है संकल लिख, और इस श्रीमद् भागवत में वास्तविक शास्त्र का सार और सिद्धांत है सार्वेद इतिहासान सारम सारम युप कि श्रीमद् भागवत तो सभी इतिहास और सभी वैदिक शास्त्र का सार सार्म है और श्रीमद भागवत में एकदम स्पष्ट है कि कृष्णस्थु भगवान स्वयं कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उसमें भी कुछ उदाहरण है वो कहानी है वो भृगुमुनि mm -hmm. कैसे और बहुत ऋषि मुनिगन के, के तरफ और ब्रह्मा शिव और विष्णु को परीक्षा की तो कौन भगवान है ये कहानी है तो so, अभी सुनाई नहीं है वो कहानी का नाको मालूम है नहीं तो कैसे मुनि तो मुद जी और भगवान विष्णु को परीक्षा की और परीक्षा करके वो सभी ऋषि मुनिगण के पास वापस जाके सबको पता है कि यही स्पष्ट है कि अवश्य ही भगवान विष्णु कृष्ण सारोपरी है तो ये बहुत लंबा विषय है तो ऐसे शास्त्र की चर्चा करना है तो इसलिए गुरु से पूछना चाहिए क्योंकि हम इस जीवन में समय नहीं है खुद जो पूरा शास्त्र अनुसंधान करना लेकिन हमारे आचार्य जो पूरा शुद्ध है जीवन में चरित्र में बुद्धि में तो पूरा शास्त्र चर्चा और विश्लेषण किया और ये सभी सिद्धांत निकले कि श्री कृष्ण ही भगवान तो भगवान तो एक होना चाहिए भगवान का मतलब परमेश्वर परम उपनिषद का वचन है असम जिनके समान कोई नहीं है और जिनके ऊपर नहीं तो भगवान एक होना चाहिए तो परम का मतलब एक सब इनके नीचे है वे सब के ऊपर है भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते है किंच ऊपर और समान कोई नहीं है तो भगवत पूरी वैदिक संस्कृति में सब मानते हैं कि भगवद गीता श्रेष्ठ है और गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण सब ओपरे है और गीता में श्री कृष्ण कहते है अंत वक्त फल खत भाव दसम कम बुद्धि सम्पन्न व्यक्तियों दी दे देवियों की पूजा करते हैं और भी बहुत श्री कृष्ण काम प्रपद्यंत हृत ज्ञान इसका मतलब नष्ट बुद्धि क्योंकि बुद्धि नष्ट है इसलिए भौतिक कामना पन्न करने के लिए सामान्य लोग तो दीदेवियों दे की पूजा करते है इसलिए भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण इनके चार उपदेश देते हैं सर्वधर्मा पर त्यजा नाम एक शरण तो धर्म पालन करना अच्छे कम से कम जैसे कि हम पार्शविक जीवन वृद्धि नहीं करेंगे लेकिन चरम धर्म वास्तविक धर्म प्राप्त करने के लिए तो ये सब उपधर्म या छोटे धर्म या भौतिक धर्म चर के श्री कृष्ण कहते सिर्फ मेरे चरण में शरण लो तो यही शास्त्र का और सभी शास्त्र का सिद्धांत है सिद्धांत का मतलब शास्त्र में बहुत भिन्न भिन्न उपदेश देने हैं भिन्न भिन्न लोगों के लिए जो भिन्न भिन्न स्तर पर है लेकिन परम धर्म क्या है शास्त्र का क्या सिद्धांत है शास्त्र का सभी शास्त्र का क्या उद्देश्य है तो चाहे भी एक शास्त्र में शिव जी की, की पूजा करने अनुमोदित होते चाहे भी दूसरे शास्त्र में माता जी की पूजा करने अनुमोदित होते तो सभी शास्त्र का उद्देश्य है तो बद्ध तो जीवन को श्री कृष्ण की पूजा में लगाना लेकिन सब उसलिए तैयार नहीं है इसलिए ठीक है माता जी की पूजा करो ठीक ठीक है दूसरे देव की पूजा करो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझते है कि आध्यात्मिक प्रगति वास्तविक प्रगति है और सब कुछ जो हम प्राप्त कर सकते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थायी है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति शाश्वत सनातन धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है तो पूरी वैदिक संस्कृति है अच्छी है लेकिन ये वाइक संस्कृति का सार है भगवान श्री कृष्ण को मानना और इनकी पूजा करना तो हम देवी देवियों की निंदा नहीं करते मानते हैं कि सब देवी देवियों भगवान के प्रतिनिधि और दास दासी है और आगे पास में शिव जी का मंदिर है हम अंदर जाके इनको प्रणाम करते हैं और इनसे प्रार्थना कहते कि हे भगवान शिव आप भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो हमको हमको वर दे कि आप जैसे हम आप जैसे भगवत है तो हमको भी इस ईश्वर दीजिए कि हम इस जीवन में शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे तो ऐसे हम विशेष दे, देव देवी की पूजा करने का कोई आयोजन नहीं करते लेकिन अगर पास में मंदिर है हम शिवजी से यही आशीर्वाद प्रार्थना करते है भगवान भगवान बहुत है क्योंकि भाई भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है तो वही से भगवान है और इस प्रकार हम शिव जी से प्रार्थना करते शिव जी इंद्र वायु चंद्र ये सब देव देव देवी देवी हम प्राथम्य करते तो हमको कृष्ण भक्ति दे तो होते अगर कोई कृष्ण भक्त इनके पास आते और ऐसा करते क्योंकि वे भी भक्त है और सामान्यतः लोग आते मुझको पैसा दे और मेरे भौतिक समस्या का समाधान दो ऐसे देवी देवी तक जाते सब सुनने से लेकिन अगर कोई शुद्ध कृष्ण भग और मुझको कृष्ण भक्ति दीजिए ऐसा प्रार्थना करते देव देवी हम बहुत संतुष्ट होते हैं तो यही कृष्ण भक्ति का रहस्य है धन्यवाद हरे कृष्ण